go to the मन भय माया मोह सोच सब जन जल गाना बद कर गयर गाना स्वत्य तो भी इंद्राये सुनई राम के कर सुहाये गाय रंब करे सुनिताय गये खगना सच तो दे सकल खग राजा हर सेवा यस श्रवी कृष्ण राजा अति आदर खगपतिका स्वागत पुष सुहासन दीना हरी पूजासन गे से अनुराग मधुवचन सद भोले का तो गा सब दर्शन ठगराज आय सुदेकरण मगर प्रभु आयू कर दाकृदारत बदमा कही नगु बचन थे कतुति सादरुख की bhajana mahima kare bolaye tarang tarang ni le बताया था कि उत्तर दिशा में जावगी पर्वत वैसी दौड़ गंतर की तरफ गए और वहां पर जहां आश्रम था का वहां पहुंचे मायापति मत अकुंठ हरि भगतिया खंड और वो वहां पर जो आश्रम था भूषण गीता वो कहते हैं मत की गीताभूषण गीता वर्ण है उनकी बुद्धि अकुंठ और हरिभगत खंड बड़ी बात मैंने ज्ञान निधान की है में किसी प्रकार की कुंठा नहीं मैंने उस सब, सब से परिपूर्ण और भगवान की भक्ति से उनके हृदय अखंड भगवान की भक्ति के लिए निरंतर बनी रहने वाली भगवानों की ऐसी भक्ति उनके हृदय आने के लिए तो पार्वती जी ने जो पहले पूछा था जी ये तो युवा तो बहुत ही निकस्थ प्राणी है उसको भुक्ति कैसे प्राप्त हो गई मूड है मंदमती है उसे कैसे बुद्धि प्राप्त हो गई तो कुछ यहाँ शंकर बताते हैं कि ये काव्यूषण के लोगों को मंदमती नहीं है यूध नहीं है तो ज्ञान है भगवान की परम भक्ति भी है ऐसे है काव्यूषण केवल कौवे तो का शरीर धारण के सारे धर्म और दोषों में आ गए अपने ज्ञान निश्रम में, है। है। में तो शेषाइज प्रसन्न अब जैसे कोई तो बड़े दूर ऐसी जैसे अब जोड़ दूर ऐसी दूसरे निर गिर पर्वत की तरफ जम्मी एक पर्वत दूर से दिखाई दिया तभी सुंदर दिखाई दिया देख शैल प्रसन्न मन में गय सुंदर शैल पर्वत देख करके उनका हो प्रसन्न बड़ा तो अच्छा लगा वो स्थान पर्वत माया हम सोच सब्दयोग इसके मैंने और थोड़ा निकट पहुँच गए सरयोजन के दिकट पहुंच गए उसके जब पहुंच गए तो उनका तो वो प्रभाव आश्रम का है वो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और उनका मोर दूर लोग के कारण उनके मन में सुख वो भी दूर हो गया है माया समाप्त हो गई भगवान की माया थका जिस माया के कारण पढ़ करके लोग उनके मन में उत्पन्न हो गया था और तो संसार उत्पन्न होने लगे थे तो वो सब समाप्त हो गए मैंने कुछ कहना नहीं पड़ा कुछ करना नहीं पड़ा वहां जाते ही हो गया तो स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता वहां उनका ज्यादा संास करते थे तो उसमान क्या वहां निरंतर कालकृष्ण जी की साधना और वहां रहने वाले जितने हंसार पक्षी सब के समय अंतर भगवान की कथा सुनते रहे भगवान तो का भी ध्यान होता रहे उन्हीं रज्जक होता रहे उन्हीं का मानस बुझ इत्यादि होता रहे ऐसे जहां जहां तक सुबह से शाम तक ये साधना करेंगे तो वो व्यक्ति तो कर्म पवित्र हो ही जहां वो बास करेगा वो भी तीर्थस्थल पर जाता तीर्थस्थल के लिए नहीं महा वो स्थान पर हो गया जा, वहां जाते ही चक्र में शांति जाती प्रसन्नता आ जाती ये स्थान का प्रभाव जैसे ही पर्वत के लेकर पहुंचे बरूर वैसे ही उनका सब लोग दूर हो गया मन शांत हो गया संसय समाप्त हो गए वैसे भी जहाँ कहीं इस प्रकार के सिद्ध आश्रम में वहां जाते हैं जैसे प्रवेश करते हैं वैसे ही शांति का अनुभव होता है प्रसन्नता तो हो में लगता है जो अपने समाज में और अन्यत्र जो प्राप्त नहीं होता जैसा कि शांत वातावरण पवित्रता का वातावरण आनंद का वैसा तर में जाकर के अनुभव जाने लगता है तो थोड़ा थोड़ा तो आश्रम में हो जाता है आश्रम साधारण साधारण साधना करने वाले वहां वास करने वाले तो थोड़ा थोड़ा चंदा तो होने लगता है लेकिन जहां बहुत तो अधिक साधना करने वाले हैं निरंतर में रहने वाले हैं और जो कि काम को को अपने पास पटकने नहीं देते दूर भगाए रहते हैं ऐसे जहां अर्देश आश्रम वास करते हैं तो वो आश्रम उनका मित्र स्थान बन जाता है और जिस काल में वो होते हैं तब तो वो तो बहुत तो तो तो तो ही जागृत धाम कहलाता जैसे वहां पर पहुंच गए तो पहुंचते ही मन शांत प्रसन्न हो गया और फिर वो अगर वो लोग वहीं विवाह होते हैं तो उसके बाद में फिर वो शास्त्र में बहुत काल तक शांत विश्राम विश्वाता शुद्धता बनी रहती है और वो सदा के लिए तीर्थ स्थल बन जाते हैं ऐसे ही यहां पर देखते हैं कि गर्भ जैसे ही वहां पहुंचे तो उसका प्रभाव दिखाई दिया कई तलाक में जल जलकाना इसके बाद जब वहाँ पहुंचे तो अब इसके मैंने आश्रम के भीतर पहुंच गए चारो शून्य कीमत में वहाँ आश्रम और सरोवर जैसा वर्मन पहले कर आए जिसमें की शीतल शुद्ध जर्मल पत्थ जल भरा हुआ है उस सरोवर में डोग जी पहुंचे और उसमें मज्जन किया मैंने स्नान भी किया और उसमें जल पान किया पानी भी पिया अपने करके थे बढ़कर गए उठ हर्षाना और तो उसके बाद फिर पद पृष्ठ के नीचे गए इसके माने है कि पटपृष के नीचे कायंकाल बैठते थे और कथा सुनाते थे, थे तो साय काल ही आश्रम और जब कथा होने जा रही थी उस समय पहुंचे मैंने शंकर जी ने जिनको अरोड़ करोड़ों को सब समझा बता दिया था कि चार फैंड हैं और उन पर फिर पर पटपृष के नीचे कथा होती है तो सब समय बता दिया स्थान बता दिया जैसे भी गौर वहां पहुंचे चारों समय दे के बटकक्ष्मी को देख गया और वो समझ गए शिष्यक्षी तो के नीचे ही सायुकाल जी बैठेंगे और यहाँ कथा होगी ही इसलिए स्नान इस आदि करके जलपान करके स्वच्छ होकर के तैयार होकर के मैंने कथा सुनने के लिए बीच में उठने में प्यास नहीं लग जाए बीच में उठने का कोई आवश्यकता न पड़ जाए इसलिए सबकी तैयारी कर करके शुभ पवित्र होकर के कथा सुनने के लिए स्थान पर यहाँ पद पक्षी के नीचे कथा तो जा रही थी तो के बट कर गए मिल गए वहाँ पर और वहाँ पर बहुत से पक्षी भी मिले आगे सब ग्रहण करते है कहाँ आए वहाँ दृद्य विहंग इनके पक्षी सताए कथा सुनने के लिए वो आए थे और सुने राम के चरित्र आए भगवान के राम जी के परम्परित सुनने के लिए उनका सप्ताह बन हुआ था सब लोग गए थे मैंने भक्तार रूप में राजधानी जी भी वहां थे और श्रोता के रूप में अनेक पक्षी में वहां पर चलाया वो भी सब आ थे मैंने तैयारी की कथा हमें जा ही रही थी उसी समय ठीक समय पर बिल्कुल गरुजी वहां पर तो जब देखा गर्भ जी ने की यहाँ प्रकाशभूषण भी है श्रद्धालु भी है तो श्री होने जा रही है तो वो अपने मन में संतोष हुआ प्रसन्नता हुई की बहुत ठीक समय से आ गए बड़ा अच्छा हुआ और कितना सुंदर वातावरण है यहाँ कथा के लिए वृपृ के नीचे उस अच्छा स्थल है वो वन पृछ भी देखा उससे भी प्रसन्नता हुई तो वृद्ध वृद्ध व्यंग है वहाँ सुनने के लिए व्रद्ध व्यंग मैंने बहुत दिनों से आ रहे थे हम दिनों से साधना करते चले आ रहे थे ऐसे थे यहाँ पद्धव्रत करके ये दिखाया कि एक पत्र शही वृत थे ऐसे कह सकते हैं और दूसरा ये कि अनेक प्रकार के वृत कुछ ज्ञान वृद्ध थे कुछ आयु वृद्ध थे कुछ अपने अन्य प्रकार के वृद्धि थे के द्वारा वृद्धि थे ऐसे सक्र बुद्ध थे हे वो वहां से बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए आए थे यहाँ पद्ध कह करके कभी कभी संकुचित अर्थ लगाने की केवल पृथ्वी के लिए ही कथा है इसलिए प्रकृति सुनने के लिए आए थे युवकों आज के सुनने के लिए वहाँ स्वीकृत नहीं थे, ऐसा करके अर्थ लगाना उचित नहीं है लेकिन कथा में जिनकी की प्रीति थी और जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते थे भगवान में जिनको प्रेम था वो तो सभी वहां पर आए थे कथा आरंभ करे से कथा आरंभ होने ही जा रही थी उसी समय ये पहुंच गए समय ये खगड़ा खगनाथ उसी समय समय पहुंचे जब कथा प्रारंभ होने जा रही थी, तो ये ये दिखाते हैं देखो कि कथा जब प्रारंभ होने को हो उसी समय जाना चाहिए हमें कथा के द्वारा ही जो वर्णन चल रहा है मैंने कब कथा में सोचना चाहिए कि जब कथा भी हुआ तब कथा समाप्त होकर प्रसाद बटने लगे तब वही कहते नहीं ऐसी नहीं कथा समाप्त होकर प्रसाद लेने मात्र भी जो जाए कथा शुरू से सीखें कथा जब शुरू होने को उसी समय समझ जाए जैसे कि जितने भी वृद्ध वृद्ध थे हम कहाँ आए वृद्ध गणी थे पक्षी थे वो सब करके पहले से बैठे हुए और कथा अभी शुरू नहीं हुई थी तो घोड़ अभी उसी समय समझ गए जब कथा शुरू नहीं हुई शुरू होने के बाद में सभा मंडप में कथा सुनने के लिए जाते तो लोग हैं लेकिन वे लोग जाते हैं जिनमें की तुलसी राज की संस्कृति का प्रभाव ही पड़ा तुलसीराज राज्य की संस्कृति जो है।, है बड़ी सत्य है बड़ा अनुशासन है बड़ी मर्यादाएं इनके साथ में उनकी मर्यादा ये कि कथा प्रारंभ होने के पहले पांच मिनट पहले अपने स्थान पर बैठना चाहिए बत्ता जब उसके पहले सोता रहे ऐसे नहीं बत्ता आया और फिर कथा सुनने के लिए आगे आगे चलो तोड़ो करो ये पिशल ये बुद्धि की बात है ऐसे नहीं समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है पहले से कथा सुनने के क्योंकि कथा सुनने में बड़े शांति तेज हो पड़ती एकाग्रता की जरूरत पड़ती है समझने के लिए ध्यान देना पड़ता है तो उसमें पहले से पांच मिनट बैठ करके और फिर थोड़ा सा चित्र को तो शांत होने मार्ग में आते हुए चलते हुए जो एक प्रकार की अशांति ये मन में रहती है वो सब बैठ जाने पर थोड़ा सा एकाग्रता आ जाए शांति आ जाए उसके जो दो चार मिनट हैं वो पूरा और फिर जब तो कथा प्रारंभ होती है तो मंगला चरण होता है भगवान तो नाम दिया जाता है उस मंगलाचरण में अभी सम्मिलित होना चाहिए उस टेबलाचरण करना भी चाहिए ऐसे नहीं कि जब मंगलाचरण हो जाए तथा आधी पर भी हो जाए उसके बाद यह विधान की विरुद्ध बात ये नियम विरुद्ध बात है, है।, है। इससे पता चलता है कि कालभूषण जी ने यहाँ गरुण कालभूषण जी यहां पहुंचे तब इन्हें मंगलाचरण हुआ था कथा तो प्रारंभ हुई थी उसके पहले कि अब गरुड़ को तो पहले पहुंचने ही पहुंचना था और कोई बात हो तो दूसरी बात गरुड़ महाराज का पक्षियों के राजा और जब वहां पहुंचे तो राजा को तो ये सब मालूम ही होना चाहिए कि उसे कैसे जाना है कैसे आना है कैसे मिलना है कैसे जुड़ना है ये सब बातें होती हैं और तो अगर ये गरुड़ महाराज जब तथा बीच में हो रही होती उस समय जब जाते तो आगे देखते हैं कालपुष ने उनका स्वागत किया तो अब जब कथा हो रही होती तो कालपूषण कैसे उठते और कैसे उनका स्वागत करते और स्वागत न करते तो गर्व को जो है हीनता रह जाती कि देखो कालकूषण ने हमारा स्वागत नहीं किया अच्छे राज्य करके भी हम आए और इन्होंने अपने धर्म का कारण नहीं किया तो उनको उनसे असंतोष होता और कथा के बीच में अगर दालभूषण कथा बंद करके और तो उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते तो कथा का अपमान होता कथा का विधान ये जब प्रारंभ करे तो जब समाप्त कर दे तभी उठे बीच में उठे गए नहीं तो इसमें से भगवान का जिनकी कथा चल रही है उनका अनादर होता उनको पीठ दिखाना या उनके बीच में काथा डालना ठीक नहीं ये कथा के सब नियम लगभग उसी प्रकार जैसे किसी राज्य परिवार के नियम होते हैं। राजाओं के आज जैसे दरबार लगा तो पहले सभा लोग पहले पहुंच जाए जहां राजा जब पहुंचे तो उसके बाद तब तक सभा सभाषद महा विद्यमान जहां पर वो राजा जब पहुंचता सभा में तो सभासद लोग सभा राजा का आदर करते हैं इस प्रकार की व्यवस्था होती है ऐसे नहीं कि राजा का दरबार लगा हुआ है दरबारी लोग जब तार चंदी आई तब तो आगे पीछे आते रहते ऐसे नहीं वो डिसिप्लिन नहीं है अनुशासनहीनता हो जाएगी इसलिए यहाँ पर, पर जो ये है है कथा में क्या है कि भगवान की कथा चल रही है भगवान वो भी भगवान के सेवक भगवान को समझ करके वहां शासन जो है सब संत समाज में जो सब प्रधान है वो परमात्मा स्वयं उसी के सेवा के लिए सब उपस्थित है इसलिए परमात्मा का अवहेलना न हो जिस परमात्मा की जिस भगवान की हम भजन कीर्तन के लिए या समय के लिए आए हुए हैं उनकी अवमानना न हो जहाँ सत्संग हो वहाँ ये ध्यान रखें कि भगवान के विद्यमान है साक्षात वहाँ विद्यमान है और वो भगवान जिन वो हो उनका आदर भी हो रहा है निरादर भी हो रहा है कथा सुनने में देर घर पहुंच रहे हैं या बीच में चक्कर कर रहे हैं बीच में उठ के जा रहे हैं तो कथा समझिए भगवान की बीच में उठ के जाने के माने किसका अनादर भगवान का नागर होगा जब कथा समाप्त हो जाए तो उसके बाद फिर जाने की संकृत सबको है तब उसके बाद आनंद सुझाते सब तो इनके सभी में है ये कथा के किसी रूप आकर के शिथिल हो समाज में अनुशासन की चिंता हो गई और उनकी मर्यादाएं टूट गई तो उसने फिर कथा जो चलती तो उसने निकाथा पड़ती अब देखते हैं कथा एक कथा चल रही है तो कथा ऐसे चलती देखी जैसे कि कोई टेलीविजन में अपना बोल रहा है लाउड स्पीकर अपना बोल रहा वो बोल रहा और लाउड स्पीकर उसको पता नहीं होता टेलीविजन को कि कौन बैठा सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है कमरे में कभी इंजन लगा हो कर दो और फिर चाहे कमरे भी कोई बैठा हो चाहे न बैठा हो बोली रहे कथा तो नाथक भी इसी प्रकार बोल रही है चाहे सुनने वाला है कुछ कौन सुनता बीच में आते हैं और आ करके कथा नाथक के सबने कनक भी लगा दे रहेगी माला भी बनना जाएंगे पूजा और चले भी रहेंगे और कथा नाथक चले उनके में बोलता ही रहेगा बड़े साहसी है इतना खड़ी करते चले जाते हैं और दूसरे श्रोता लोग भी आते हैं इस प्रकार पूजा के कथा सुनते हैं पूजा कर गए चले गए ये कोई तो कथा मर्यादा नहीं मतधान कोई नहीं मनमानी जिनका तरीका ही ये सब अशोभनीय ऐसा लगता है की भारतीय संस्कृति को रंच मात्र जानते ये सूचित होता है अब ये इसमें देखे प्रसंग में ये सब किस प्रकार का कथा सुनी जाती है कैसे कथा होती है कोई एक उदाहरण उसका इस प्रकार का है कथा आरंग करे सोई चाह तेरी समय गये उग नहा औरत देखी सकल खगरा जायसे समाजा अब जैसे गौर को आते हुए देखा तो काशन भी प्रसन्न हो गए और बायस और, और वहां पर कच्ची समाज काम बैठा हुआ था तो वो सबका सब जितना था सब प्रसन्न सबने देखा करे हमारे राजा ही आ रहे हैं सब तो। उनके पक्षियों के राजा थे अपने राजा को अपने स्थान पर आता करके आकाशण्ड के यहाँ जब देखा कि पक्षी राज हमारे यहाँ से आ रहे हैं तो उनको भी प्रसन्नता हुई वहाँ सब लोग बैठे हुए तो उनको भी को भी प्रसन्नता हुई प्रसन्न भी हुए उनको देख करके उनका आदर सत्कार भी किया और कहें अति आदर खड़ग पत्कर आदर सभी किया उनका जितने लोग थे सबने गर्व का आदर किया राजा कार्य आरोप जैसे होना चाहिए उसी प्रकार से आदर सत्कार किया गया और स्वागत पूछ सुहासन दीना का प्रेम का स्वागत पूछा और बैठने के लिए अन्य पक्षी के दीक्षा उच्चासन दिया स्वागत पूछ सुहासन दीना अपने और, और पक्षी तो अपने जैसे बैठे तैसे बैठे तो राजा है इसलिए राजा को राजा के समान सत्कार देने के लिए सुंदर आसन लिया उसके ऊपर उनको बैठाला वहां तो बैठे गर्व जी का अपने आसन करी पूजा समेत अनुरागा और फिर कागभूषण ने गर्व का पूजन किया जिसे राजा का स्वागत किया जाता है पूजन किया जाता है उस प्रकार के कागभूषण ने उनका किया अब कालभूषण को यह नहीं हम तो परम भगते हैं भगवान के हा? तो उसका अभिमान उनको नहीं तो भक्त है, हैं अपने स्थान पर है लेकिन राजा के सामने तो उनकी प्रजा है तो उनको उसी प्रकार से उनका जैसे राजा का स्वागत किया जाता है वैसे ही कालभूषुद्ध नहीं पूजा करा समेत अनुरागा मधुर वचन कब बोले उगा अब पूजा हो गया स्वागत सत्कार हो गया उनको आसन इत्याग दे दिया तब कागुद्ध किए मुझसे बोले इस प्रकार से नाथ का कारक दिवय तब दर्शन अगर उनके आने के लिए अपने आप को पिता कमाना कि आपके आगमन से हम तो पिता खो गए कहा आप हमारे आगमन किए हम बहुत प्रसन्न आपके आगमन से आपके दर्शन कहा करके हम तो पिता खो गए धन्य ऐसे करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त की हमको और आयुष देव सुन अब प्रभु आयु कभी का आपकी जो आज्ञा हो उसको हम करे बताइए मैंने आपका आनंद नहीं होगा कोई न कोई ट्रेजन होगा जिसके लिए आप आए हो वो आज्ञा हमें दीजिए बहने वो कार्य करें आपका आप बताइए किस कार्य के लिए आए तो ये आने वाले व्यक्ति का स्वागत तो करते ही करते हैं और उसके आने का कारण नहीं पूछते हैं तो ऐसे इन्होंने उन्होंने कारण में उनके आने का कारण पूछा तो पूरा स्वागत हो गया मैंने अवहेलना किसी प्रकार से नहीं उनका आदर भी हो गया आसन भी अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त कर दी और जिसलिए वो आए थे उसका भी पूछ लिया तो अब गर्व क्या कहते हैं इसको करने वो कहते हैं खदा खतार गर्व पतुन तो है मृदु बच्चन है खगेश अब खगेश ने गर्वन से मृदु वचन में कहा जब देखा कि काल प्रसून ऐसे विनम्र है ऐसी मधुरता से बोलते हैं तो गर्व के मन में भी विनम्रता आई देखिए लिये कितने विनम्र होकर के करोड़ बोलते हैं आप और कैसे रहते हैं इनमें जो है वो कहे जैसी अब वो अभिमान अभिन्या नहीं है अहंकार नहीं है वैसी आसन के अंदर आए तो मोह दूर हो गया मोह दूर हो गया माया दूर हो गयी तो अब अहंकार ही नहीं रहेगा ये अहंकार होकर करके जो है उनसे बहुत बहे इसलिए विनम्रता भी है बड़ी मधुरता के साथ उन्हें गरुड़ ने काल सुन से हाँ सदा प्रतारक रूप तुम हूं तुम तो सदा ही कृतार्थ हो कोई हमारे आने से तुम धन्य हो गए हो प्रताप हो गए हो सो बात नहीं है तो वैसे ही कृतार्थ हो तो भी प्रताप <clears throat> क्यों कि तुम्हारी तो प्रशंसा सारा संसार कर रहा है दुनिया की दुनिया भगवान शंकर भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं तुम्हारी महिमा तो बहुत बड़ी कहते कही कहुत्व सागर निजिमती नहेश स्तुति वैसे तो स्तृति में प्रशंसा ही होती है लेकिन स्थिति को देवताओं की जाती है भगवान की जाती है तो ये प्रशंसा भी अति प्रशंसा जो है स्थिति तो है। गई पूर्वक जो प्रशंसा है वो स्तुति तो होती है। तो प्रशंसा स्तुति में भी प्रशंसा है लेकिन तो प्रशंसा और स्तुति तो में थोड़ा अंतर है प्रशंसा पे चलता वो बात प्रशंसा किसी की प्रशंसा करोगी किसी निंदा कर दी किसी प्रशंसा कर रही और जब प्रशंसा आदर पूर्वक की जाती है विनम्रता पूर्वक की जाती है और ये अपने मन में भाव रखा जाता है कि ऐसा गुण जैसा कि इनमें है वो गुण हमारे अंदर भी आ जाए तो हम धन्य हो जाए ऐसा भाव रख करके जब प्रशंसा की जाती है तब तो स्तुति बन जाती है तो इतनी बातें जो है उसमें स्तुति में प्रशंसा के अतिरिक्त सम्मिलित है तो इन्होंने कहते हैं शंकर जी ने भी इनकी आपकी जिसकी की की है तो इसके माने आपको तो वैसे ही कृतार्थ गौरव क्या चाहिए इससे ज्यादा जो शंकर जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं इसके बाद गरुड़ आगे बोलते हैं वो देखिए कि सुनम पात्र जय कारण सुबह उधर भयोदर सु दे परम पावन तवयाश्रम गयोगशयनाब्रम अब श्रीराम कथा पावनी सदा सुखद दुख पुण्य लावनी सादर दास सुना रुमो बार बार दिनोई सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुखेम सुखद सुख नीता लाभ कह रघुपति गुणगा अतिराग तो भवानी रामचरित शरक शिवानी गुरी नारद कर मोह बहुरी रामन अवता प्रभु अवतार कथा पुनि गायी प्रभु शिशु चरित कैसी मन लाई दाल चरित कै दिवि मन महा परम उठा ऋषियागमन पुनी श्री रघुवीर विवाद सुनो ताप जी कारण आयो अब गुड़ा जी कहते हैं कि चीता सुनो जिस कार्य कारण से आया वो तो तुम्हें बताता हूं अब यहाँ ये है ताक करके संबोधन करते माननीयता व्यक्त करने के लिए जहां छोटे बड़े से संस्कृत में ताक शब्द शब्द भी, भी प्रयोग जाता है से भी ताकप होते हैं बड़ों से भी ताकते हैं जहां प्रेम पूर्वक आदर भाव के साथ बुलाया जाता है वहां ताक शब्द का प्रयोग करेंगे इसमें जो ये है कार्य शुरू से कहते कार्य में गई जिस कारण से मैं आया था सो सब कर सत कायम हूं वो तो तुम्हारे दर्शन करते ही सब प्रयोजन पूरा हो गया मैंने अब इसकी आवश्यकता नहीं है कि जो कार्य है तुम बताओ रहे हैं तो तुम इसका जो उसका उस तो हमारे कार्य को तुम करो वो सबके के मुते ही देखो तो पहले हो गया दर्शन मात्र से हो गया से हो गया कि देश की परम्पराश्रम जैसे ही तुम्हारे परम पवित्र आश्रम को इसको देखा इसमें प्रवेश दिया तो बस गए संशय नाना धन तो बस हमारा मोह दूर हो गया संशय दूर हो गया जितने भी धन थे वो सब दूर हो गए परम्परा